भारत तो तू झूठ है ऐसा कर गईया नहीं तू तो बछड़े चलाया तो अब भगवान ने जो है छ वर्ष की आयु में बछड़े चलाना हम कर दिया और भगवान का नाम हुआ बोलिए गोपाल भगवान की जय उस समय भगवान के बछड़ों में ही कंस का भेजा हुआ एक दित्य था जिसका नाम था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 वरिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गया उसकी जो थी कामधेनु नंदनी उस उस उस पर मोहित हो गया क्योंकि कामधेनु नंदनी में क्या क्या शक्ति थी हर कामना को पूर्ण करा सकती थी ये ब्राह्मण का वेश धारण करके चला गया और उस समय वरिष्ठ ऋषि को कहा कि मुझे ये गाय चाहिए में ऋषि तो कुछ नहीं कहे क्योंकि वो अपने तपोबल से समझ गए थे कि यह असुर है उस समय काम देनू ने इससे कहा नंदिनी बोली तू मूर का पुत्र है दैत्य है तो भी तू मुनि का रूप हरण कर गु का हरण करने के लिए आया है का? ब्राह्मण बनकर तो मैं तुझे श्राप देती हूं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 ये भी पुतुना का भाई है वकासुर इसने क्या किया कि भगवान भगवान को मुख में में ले लिया दर, पेट में। और भगवान तो स्वयं अग्नि है तो भगवान ने अपने शरीर के तापमान को बढ़ा दिया इसके पेट में जलन होने लगी इसने भगवान को बाहर उगल दिया उस समय तो भगवान ने अपने पग से इसकी निचली चोंच पे नोच को दबा दिया चोज को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 ऋषि ने कहा भाई तुम ऐसा अपराध मत करो इन मासूम मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो नहीं माना उस समय जाजली मुनी ने इस उत्काल को श्राप दे दिया जा तू बगूला हो जा राक्षस के रूप में बहुत शौक है तुम्हे मछलियां पकड़ने का बगूला बन जा ही पकड़ते रहेना इस तरह से आज जो है भगवान ने इसका उद्धार कर दिया आगे सुखदेव को स्वामी जी कहते हैं सका सेवा जब गैया चलाते भगवान थक जाते थे उस समय अपने बड़े भाई दाऊ भैया की जंगा पर सर कर भगवान लेट जाते थे तो उस वक्त होता ये था कि कुछ सगा भगवान के चरण दबाते थे कोई भगवान के हाथ दबाता था और जो दाऊ भैया थे वो श्री कृष्ण के सर को दबाते थे कुछ भगवान के सका पत्ता आदि लेकर वृक्षों के भगवान को हवा करते थे कुछ लोग फल फूल लेकर भगवान की सेवा में उपस्थित रहते थे कुछ लोग गाते थे कुछ लोग नाचते थे इस तरह सारे सकाश श्री कृष्ण की क्या करते थे सेवा करते थे और आनंद मंगल हो जाते थे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित एक दिन एक असुर आया कंस का भेजा हुआ जिसका नाम था अगासुर यह भी पुतना का भाई है दो भाई थे पुतना के बकासुर अगासुर बकासुर जो बगुल का रूप लेकर आया था और ये अगासुर अजगर का रूप लेकर आया विशाल अपने मुंह को फाड़ कर ये वृंदावन में बैठा था जैसे कोई गुफा हो और वहां भगवान अपने सकाओं के संग नैया चलाने जा रहे हैं तो सबकी माताओं ने भोजन की पोटली दी तो लेकर आए और एक वृक्ष से सब भोजन की पोटलियों को बांध दिया इतने में खेल आराम छुपन छुपाई खेल रहे थे भगवान तो दाम दे रहे थे भगवान के सका जो है यहां तुपे कुछ सका जो थे ना भगवान के वो गए दौड़ते दौड़ते अगासुर के मुख में ही प्रवेश कर गए लीला ऐसे आती है सारे सका जा रहे उस समय देखकर चौंकी बोली ये बृंदावन में गुफा कैसी आ गई तो एक सका ने कहा देखो गुफा कम ऐसे तो लग रहा है कोई अजगर मुंह फाड़ कर बैठा है तो उस समय एक सका ने कहा अगर ये भी कोई राक्षस निकला अजगर के रूप में तो हमारा कन्ह है ना अरे जैसे बक्कासुर की लीला को समाप्त कर दिया ये भी कोई असुर निकला तो हमारे कन्हैया इसकी भी लीला को समाप्त कर देंगे। बस खुद ही समस्या कर रहे हैं खुद ही समाधान भी निकाल रहे अब ये जीवा को ऐसे फैला कर लेटा हुआ बैठा हुआ जब सखाए इसकी जीवा पर चलने लगे तो बोले देख गुफा की कारीगर ने गुफा कितनी गजब की बनाई है इसकी सड़क देख कितनी नरम मुलायम है तो आगे बढ़े तो इसकी दांत नजर आ गए तो ने कहा हमको तो ऐसा लगता है ये कीले लगाएं। कि कीले ठोक कर लगाएंगे जो भी जो गुफा में जाएगा तो गुफा में जाने का एक नियम होगा कि जो अपनी भोजन की पोटली आज इस कीले पर बांध दो और गुफा में जाओ अब इसने जो है प्राणायाम को छोड़ना आरंभ कर दिया आगे सुनना अपने श्वास को खींच कर बैठा था न छोड़ना आरम्भ कर दिया बड़ी दुर्गंध आने लगी तो समय सकावने सकावने का हमको तो ऐसा लगता है कि इस इस गुफा में कोई पशु आदि मरा होगा उसकी ही दुर्गंध आ रही है महात्मा जब भजन करते उन्हें तो अपने शरीर की शुद्धि रहती नहीं है चलो हम जा तो रहे जाके गुफा की साफ सफाई भी कर देंगे इतने में जब ये गुफा में प्रवेश कर गए तो भगवान ने देखा रे मेरे सका तो इस राक्षस के मुख में जा रहे तो भगवान ने आवाज लगाई पर इन्होंने आवाज नहीं सुनी यही दशा हमारी है भगवान ग्रंथों के माध्यम से हमें आवाज लगा रहे हैं कि ऐसा मत करो ऐसा ना करो पर हम समझ ही नहीं रहेगा लेकिन भगवान का वचन क्या वचन है भगवान का मेरा भक्त अगर पाप में चला जाए तो मैं पाप के पेट को फाड़कर अपने भक्त को वहां से मिला सकता हूं वचन है भगवान ने गीता में भी कहा अर्जुन ढोल बजा कर निरा पीड़ दे जगत के अंदर संसार का सब कुछ नाश्ट हो जाएगा पर मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता अब भगवान दौड़े भगवान भी दौड़ते दौड़ते अगासुर के मुख में प्रवेश और जो भगवान के सका अगासुर के मुख में आके बढ़े थे उसके विष से वो सब मर गए थे भगवान के जाते ही अगासुर ने अपने मुख को बंद दिया। तो को दिया। कर दिया और भगवान तो सर्वशक्तिमान बढ़ भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया इसका मुंह फाड़ दिया और भगवान ने अगासुर का उद्धार कर दिया परीक्षा जी ने कहा इनका भी उद्धार हो गया बोले हाँ सुखदेव जी कहते कोई विचित्र बात थोड़ी है जिस श्री कृष्ण का नाम लेने से जब करने से भजन करने से जीवों को मुक्ति मिल जाती है और स्वयं वो जगतनाथ प्रभु कृष्ण ही किसी के पेट में हो और वो संसार से खिसक जाए तो उसको मुक्ति मिल जाए तो कौन थी आश, आश्चर्य की बात है अरे परीक्षित हैरान करने वाली बात तो यह थी कि भगवान ने आ जा को मारा और इन बच्चों ने कब बोला जाकर एक साल के बाद परीक्षा जी चौंक गए बोले भगवान ये कैसे हुआ तो सुखदेव जी बोलते ऐसा हुआ कि जिस समय भगवान ये लीला कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी वहां पर मौजूद थे ब्रह्मा जी को जब देव ऋषि नारायण जी ने कहा कि आपके पिताजी आ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कर लो बात हमारे पिताजी आ गए हमें पता ही नहीं है तो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा करने के लिए आए ब्रह्मा जी देख रहे थे भगवान ने अगासुर का उद्धार किया अपनी दिव्य दृष्टि से अपने सकाओं को जीवित कर दिया फिर सब सका भगवान के संग मिलकर यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद जो भोजन की पोटलियां वृक्ष बांधी हुई थी सबने खोल ली और सब लोग क्या कर रहे हैं भोजन पा रहे जैसे भगवान गोपियों के रास मंडल में होते ऐसे सकाओं के मंडल में भगवान विराजमान थे और सबको ऐसी लग रहा था कृष्णा हमारी और ही मुख कर कर बैठे उस समय जो राजा रानी के भैया थे श्री धामा श्री धामा कुछ बनाकर लाए थे स्वादिष्ट आमचूर वगैरह तो जैसे ही श्री धामा ने मुख में डाला बोले कन्हैया बहुत स्वादिष्ट है भगवान मुंह से निकाल कर ही खा गए ब्रह्म जी की खोपड़ी चकरा गई बोले भगवान नहीं हो सकता भोजन मोन करके करना चाहिए तो शोर मचा कर भोजन करते ये कैसा भगवान है बोले झूठा झूठा तो वो खाता ही नहीं ये तो झूठा खाते हैं ये भगवान नहीं हो सकते तो ब्रह्मा जी के एक सर ने बोला अगासुर को भी तो इन्होंने मारा है अगासुर को भी तो कोई मार नहीं सकता था इस तरह से ब्रह्मा जी तो अपनी सोच विचार में लग गए और भगवान समझ गए कि हमारी परीक्षा लेने के लिए आए भगवान ने भोजन पा लिया धेर डकार मार लिया भगवान ने सकाव ने गए कन्हैया देख तेरो पेट भर गयो गैया दूर तक नजर नहीं आ रही है तो जा जितने हम भोजन पाले तू गैया लेकर आ जा अब ठाकुर जी तो गैया लेने के लिए चले गए और मौका पाकर ब्रह्मा जी सारे सकाओं को लेकर ब्रह्मलोक चले गए भगवान आए भगवान ने देखा रे ये तो सब किया करा है किसका है ब्रह्मा जी का क्या घमंड है ब्रह्मा जी को पैदा करने का और भगवान का वजह जो पद अभिमान करेगा मैं उसके पद को छीन लूंगा जो धन अभिमान करेगा मैं उसको धन को छीन लूंगा जो नाभा अभिमान करेगा नाम का अभिमान करेगा उसके नाम को छीन लूंगा और जो बल का अभिमान करता है मैं उसके बल को छीन लेता हूँ मतलब जहां उसकी आस्था बढ़ने लग जाती है मैं उसे खत्म कर देता हूं हमारा जुआ यह क्या है ब्रह्मा जी को किस बात का घमटता मैं पैदा करने वाला हूँ सबको बनाने वाला हूँ तो भगवान ने कहा ठीक है इसके घमन को ऐसी तोड़ेंगे तो मानो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी मैं तुम्हें सीमट बजरी रेती कंकर आदि देता हूँ तभी तो तुम घर बनाते हो पर हमें तो इन सरिया रेत कंकर आदि इसकी आवश्यकता नहीं मैं खुद ही बनने वाला हूँ और खुद ही बनाने वाला हूँ निमित्त कारण उपादान करना तो भगवान क्या किए सारे सका भगवान बन गए एक दो दिन तक नहीं बोले एक वर्षों तक यहां तक भगवान कपड़े भी बने अगर कोई बालक हरे रंग का कपड़ा पहनकर आया हो और लाल रंग का पहनकर जाए तो माताएं है पहले ये पूछे कि भाई तेरा कपड़ा कहाँ चला गया मस्ती मजाक वाला बालक हो घर में जाके शांत हो जाए तो माँ बाप यही बोलेंगे तेरे स्वभाव को क्या हो गया यहाँ तक अगर गलती से माता उसका बायोमेट्रिक भी कराने लेकर चली जावे न तो रेखा भी परफेक्ट यही है इतनी बारीकी से प्रभु बने एक वर्षो तक यहाँ तक भगवान के ही बड़े भैया बलराम जी वे भी समझ ना सके इसलिए तो भगवान वेदव्यास जी पहले इसके पहले देखे पहले श्लोकों में कहते हैं कि तेने ब्रह्म रिधाय आदि कवय कि बड़े बड़े देवता जो मोहित हो जाते हैं भगवान की माया से नहीं जान सकते अब महाराज हुआ ये क्योंकि माता ने कह दिया था यशोदा मैया ने बोले कह तू बछड़े तो, तो च, चलाया कर पर जाता दूरमत लेकर जाइयो जाएंगे। आज रहा है ये का चला गया। दूर-दूर तक मुझे दिखलाई नहीं दे रहा। तो किसे भेज दिया? दाऊ भैया। बलराम जी ढूंढते ढूंढते ढूंढते गिरिराज जी चले गए गिरिराज जी पर क्या देख रहे हैं कि जो बछड़े थे वो गिरिराज जी पर उत्पाद मचा रहे हैं और भगवान नीचे देखे देखे, देखे हंस रहे हैं और जो भगवान के साथ सकात हैं, सका ग्वाले थे वो भी हंस रहे हैं अरे बलराम जी बोलते हैं लो बछड़े उत्पात कर रहे हैं और ग्वाले मुस्कुरा कर देख रहे हैं भाई जो ग्वाला अपनी गौ माता के लिए अपने प्राण को दे देता है तो वो ग्वाला क्या अपनी अपनी गैया जो उसकी उत्पाद करती उसको मारने का हक नहीं रखेगा अब हुआ ये कि जिन बछड़ों ने अपनी गौ माता का दूध छोड़ दिया था वो बड़े बड़े बछड़े भी अपनी माताओं का दूध पी रहे हैं और जब गौ माताएं जो थी उन्होंने अपने बचड़ों को देखा वो भी दौड़े तोड़े गए और जो दाऊ भैया के संग वाले आए थे मारने के लिए वो भी गया पर उनसे प्रेम करने लग गए बलराम जी बोले प्रेम की बाल वृंदावन में कैसे आ गई जरा ध्यान तो दे बलराम जी ने ध्यान दिया तो सबके अंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है भगवान बगल में कह है बलराम जी ने कहा है कहीं यहाँ इससे पहले मैंने जब भी दर्शन किया ध्यान किया तो मुझे या तो देवता किसी ऋषि का दर्शन होता है पर आज सब में तेरा दर्शन क्यों हो रहा है भगवान ने कहा सब हम ही हैं पूरा चरित्र सुना दिया ब्रह्मा जी का तो आप विचार करें कि बलराम जी भी फेल हो गए कि भगवान क्या करना चाहते इसे कोई नहीं जान सकता अब महाराज वहां ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं देखें तो सही भगवान बनने का भूत उतरा कि नहीं उतरा अपने ब्रह्मलोक से आए ब्रह्मा जी पू जी ने क्या देखा कि भगवान अपने सकाओं के संग विराजमान है और खूब भोजन पा रहे ब्रह्मा जी देखकर कर चौंक गए इन्हें तो मैं छोड़ कर आया था वहां ब्रह्म में नीचे कैसे आ गए पुनः ब्रह्मा जी के ऊपर सब सो रहे हैं योग माया के अंदर नीचे आकर देख रहे हैं सब वहां पर मौजूद है इस तरह ब्रह्मा जी के चार के चार सर चक्रा गए इसलिए जब हम दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो रस्ते में गांव पड़ता है चौमुख जब ब्रह्मा जी के चार के चार सर चक्रा थे। चार सर वाला ये ब्रह्मा जो भगवान को नहीं जान सका तो हम एक सर वाले इंसान क्या जान सकते हैं वे श्री कृष्ण इसलिए वो जो बहस करते हैं समझ जाओ क्यों जो चार सर वाला नहीं जान सका तो एक सर वाले क्या जानेगे तो इसलिए उनके पास किनारा काट लो सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है उस वक्त जो है ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी चालीस श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की पर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर मुख उठा भी नहीं देखा जबकि देखा जाए तो अपराध किसका बड़ा है इंद्र का ब्रह्मा जी का अपराध बड़ा नहीं है ब्रह्मा जी तो केवल भगवान के सकाओं को लेकर ब्रह्मलोक लोक चले गए थे लेकर सोला दे को योग्रा में पर अपराध तो इंद्र ने बड़ा किया था इंद्र ने क्या अपराध किया बड़ा अरे इंद्र ने अपराध ये बड़ा किया कितना भयंकर कष्ट दिया ब्रजवास्तु कितनी भयंकर बरसा जो बरसाई प्रलय का पानी बरसा दिया फिर भी इंद्र ने कम से कम सात आठ श्लोक में भगवान की स्तुति की होगी भगवान ने क्षमा कर दिया तो भगवान ये कहना चाहते हैं हे देवराज इंद्र तेरा अपराध तो बड़ा था तेरा अपराध तो बड़ा था पर तेरे अपराध से हुआ क्या ये मेरे सका जो दूर दूर रहते थे सात दिन सात रात में उन्हें अपने निकट देख रहा और ब्रह्मा भी नाराज क्यों हो गए तो मानो ब्रह्मा को ये बताना चाहते हैं भगवान कि हे ब्रह्म जिन भक्तों के लिए मैं एक क्षण दूर नहीं रह सकता तूने उन मेरे भक्तों को तूने एक वर्ष के लिए मुझसे दूर कर दिया अब ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी बोले अब करे तो करें क्या तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु बच्चा जब उत्पाद करता है बच्चा जब उत्पाद करता है माताएं उन्हें क्या कर देती है समा कर देती है आपने देखा होगा क्या जब बच्चे पेट में होते हैं अपनी माताओं को बहुत कष्ट देते हैं लाते मारते पेट में क्या कि माताओं ने बच्चों को जन्म जन्म देने के बाद क्या उनको पीटा है मोर मूर्ख तूने मुझे बहुत कष्ट दिया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी नहीं कितना प्रेम करती है माता? तो भगवान ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि प्रभु मैं भी तो मैं भी तो आपके पेट का बालक हूं मुझे भी तो आपने अपने पेट से जन्म दिया तो क्या प्रभु आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे फिर ब्रह्मा जी ने ब्रजवासुओं की स्तुति की ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप इन ब्रजवासियों के कर्ज कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते भगवान ने कहा क्यों मैं अपना एक लोक दे दूंगा ब्रह्मा जी ने कहा सुनिए असंग के लोक का मालिक जो के ब्रह्मांड का मालिक जिनके सारे पर नाशता है तो वो क्या आपका एक लोक लेकर खुश हो जाएंगे तो बड़ी सुंदर स्तुति करी इस तरह से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सब सकाओं को लेकर आ गए और जब भगवान ने अपने सकाओं को देखा बड़े प्रसन्न हो गए और जब ये सारे सका भगवान के जब अपने घर गए तो उस समय सब कहने लगे बोले माँ आज कन्हैया ने अग्गा को मार दिया भगवान कहते बच्चे कितने भोले हैं इन्हें यही नहीं पता इस बात को एक वर्ष हो गया इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात है आज की ही बात है अगासुर गर्ग संहिता के अनुसार शंकासुर का पुत्र था इसका नाम था अग। अग बहुत सुंदर था बड़ा खूबसूरत था यानी कि दूसरा काम देव इतना खूबसूरत था ये। एक समय क्या हुआ कि एक दिन मल्याचर पर्वत पर अष्टवक्रा मुनि को देखकर मुस्कुराने लगा निंदा करने लगा इसकी अरे इनकी चाल तो देखो अरे इनका रूप तो देखो अच्छा तो अष्टवक्रामी ने कहा तुमको हमारी चाल बहुत बढ़िया लग रही है तुझे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है तो जा मैं तुझे श्राप देता तू अजगर बन जा। जब तेरी चाल टीढ़ी बाकी होगी तब तुझे पता लगेगा तेरा मुख जब क्रू हो जाएगा तब तुझे पता लगेगा अब ये रोने लगा उस समय ऋषि को दया हो गई तो ऋषि ने कह दिया ठीक है जब भगवान द्वापर युग में आएंगे तो तेरा उद्धार कर देंगे इस तरह से भगवान ने क्या कर दिया इनका उद्धार कर दिया प्रसंग आता है पूज्य व्यास गुरु हमारे पराश्रम महाराज जी बताते हैं बोले ब्रह्मा जी पर इतने नाराज थे भगवान कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बनकर कहाँ चले गए ब्रह्म चले गए और वहां पर जाकर कह दिया कि भेरूपया ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं सावधान रहना जो अपने आप को ब्रह्मा जी कहेंगे बोले ठीक है भगवान आप चिंता ना करें इतने में नीचे से वृंदावन से ब्रह्मा जी गए ऊपर अपने ही लोक में गए पर वहां पर द्वारपालों रोक दिया हाँ भाई कह जा लो हरे हम ब्रह्मा जी हमारे हम सब हमें सब बताएगा हमारे स्वामी जी अंदर बैठे उन्होंने सब बता दिया भेरुपिया ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कौन घुस गया अंदर भाई जरा ध्यान तो करें तो ब्रह्मा जी ने आग बंद करके ध्यान के अंदर कौन है तो अंदर से भगवान ने कहा हाँ ब्रह्मा जी कैसी रही तुमने हमारे भक्तों को हमसे दूर कर दिया हमने तुम्हारे घर से तुम्हें दूर कर दिया ये है प्रभु कृष्ण एक प्रसंग पूछिए व्यास गुरु जी ने और भी बताया है बड़ा जबरदस्त प्रसंग है कि एक समय ब्रह्मा जी को घमन हो गया क्या घमन हो गया ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बिना तो कोई कार्य चलता ही नहीं है तो उस वक्त जो है ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि हमको छुट्टी चाहिए थोड़ा तो आराम करना चाहते हैं अरे भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अगर तुम आराम करोगे कर तो संसार कैसे चलेगा अब तो ब्रह्मा जी को अंदर और घमाना नहीं लगा देखो हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा कुछ भी कर लो भाई हमको तो छुट्टी चाहिए ब्रह्मा को भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हें छुट्टी दे नहीं सकता कि तुम्हारे बिना कोई कार्य चलने वाला ही नहीं ब्रह्मा जी बोले आप इनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा ब्रह्मा जी ने कहा बात सुनो हम आपकी नौकरी से रिजाइन देते हैं इस्तीफा दे दिया जैसे ही ब्रह्मा जी चले तो उस समय ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि हजारों की तादाद पर ऊंट पर दाढ़ी वाले दौड़े दौड़े आ रहे हैं ब्रह्मा जी ने पूछ लिया आप लोग कहाँ जा रहे हो सब लोग भाई काफी फुर्सत नहीं है बात करने की उस समय एक बूढ़ा बाबा आ रहा था उसका ऊंट बीमार था आंसते हंसते तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें बता दो तुम सब कौन एक जैसे कहाँ जा रहे हो उसने कहा रुकने की फुर्सत नहीं है तुम चलते चलते हमसे पूछते हम बता सकते हैं तो बोलो ठीक है चलते चलते बता दीजिए तो उस समय वे बुढ़े पुरुष ने कहा कि हम सब ब्रह्मा हैं और हमें पता लगा है कि किसी ब्रह्मा ने इस्तीफा दे दिया है सीट खाली है गद्दी खाली है तो भर्ती आई हम भी अपनी दरखास्त जमा कराने जा रहे शायद हमारा नंबर आ जाना है अब तो यहां पर ब्रह्मा जी सर पकड़ कर बैठ गए महाराज अच्छी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी ये है भगवान कृष्ण के वैसे तो कई सका है कुछ सका जो बड़े खास है भगवान के जिसके अंदर सुभल श्रीधामा और ए, सुतक कृष्ण अर्जुन अजय ये अर्जुन अलग है गया? जो भगवान के संग होते थे हंशुमान तो ये जो ने ये बड़े भगवान के बड़े खास सका है जिनका नाम पुराणों में दिया गया है इसी तरह से श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षा एक समय क्या हुआ कि सकाओं के संग बलराम जी भी हैं भगवान गुजर रहे थे उस समय जब ताल वन के पास से गुजरे तो बड़े स्वादिष्ट उनके फलों की सुगंध आने लगी। अरे ने का भूख बढ़ गई हमारी तो सुगंध सुन फलों की पर अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि तो देनु का सूर नाम का राक्षस के रूप में रहता था तो सका सारे चले गए दाऊ भैया के पास बोले दाऊ भैया बड़े स्वादिष्ट फल हे गो सुग कितनी दिव्य सुगंध है देखो भैया अगर तुम उस राक्षस को मार दो उस वन को उस राक्षस से शून्य कर दो तो हमें वहां के फल खाने का उत्सव मिल जाएगा तो बलराम जी को भगवान कृष्ण ने कहा भैया कर देने का कार्य बोले चलो फिर चलते हैं। तो ताल वन के अंदर कृष्ण भी आए बलराम जी भी आए उस वक्त हुआ ये कि बलराम जी को सर्वशक्ति मानते अपने बल से वृक्षों को हिलाना आरंभ कर दिया धड़ धड़ फल नीचे गिरने लग गए जब शब्द सुना फलों के गिरने का तो धेनु का सुर भी लाल पीला हो गया गधों की सेना लिए आ गया बलराम जी पर हमला कर दिया और जब गधों की सेना लेकर आया तो धेनु का सुर को तो पकड़ लिया दाऊ भैया ने और बाकी दूसरे गधों को पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने धेर दनादन दोनों भैयाओं ने इन गधे राक्षसों को मारा या का मार रहे हैं वृक्षों से वृक्षों से राक्षस को मार भी दिया और धीरे दनादिन फल भी नीचे गिरवा दिए इस तरह से धेनु का सुर को उस वन से मतलब मार दिया उसकी को समाप्त कर दिया उद्धार कर दिया और वे वन क्या हुआ मुक्त हो गया गर्ग संहिता के अनुसार यह धेनु का सुर बली महाराज का पुत्र था जिसका नाम था सहासिक एक दिन सहसिक दस हजार स्त्रियों को लेकर गंध माधन पर्वत पर चला गया और इस पर्वत पर जो है दुर्वासा मुनि तप कर रहे थे अब जब इनकी पाजीब की छन होने लगी तो ऋषि क्रोधित हो गए ऋषि ने कहा मूर्ख पापी ये ये पर्वत तो तपस्या गायेगा और तुम यहां गधे की तरह मनोरंजन कर रहे हो तो जा हम तुझे श्राप देते तू गधा ही बन जा तो इस तरह से ये दुर्वासा ऋषि का श्राप था इसे और आज हमारे दाऊ भैया ने इसे मुक्त कर दिया जय अब वृंदावन में ऐसी लीला चल रही है ऐसी घटना चल रही है कि यमुना जी में कालिया नाग और कालियानाग के आने से यमुना जी का जल विषेला हो जाएगा जो भी जल का पान करे चाहे पशु हो या पक्षी हो पक्षी भी जैसे ऊपर उड़कर जा रहा भी, भी अटपटाकर मर जा ग्वाले मर गए ये बात भगवान को ठीक नहीं लगी कि इसके कारण जो है बहुत कष्ट हो रहा है इसे भगाना चाहिए और एक कारण ये भी आता है कि भगवान ने कहा मैं काला जमुना जी काली तो दो कालों के बीच में तीसरे कालिये का क्या काम इसको भगाना चाहिए तो गेंद का प्रसंग भागवत का नहीं है वाला सुंदर प्रसंग तो कहते हैं उसी को उस समय भगवान अपने सकाओं को लेकर अच्छा दाऊ भैया संग नहीं थे बलराम जी क्योंकि बलराम जी ये शेष नाग और यमुना जी में कालिया नाग कहीं नाग नाग का पक्ष ना ले लें भाई दया ना आ जाए तो भगवान लेकर गए गेंद खेल रहे थे भगवान और भगवान कृष्ण ने जान बुझ कर की गेंद को यमुना जी में फेंक दिया क्योंकि यमुना जी का उसका श्री धामा का स्वभाव जानते थे श्री तो जान पर भवाल बन गया भगवान के बोले ला कर नहीं मेरी गेंद लाकर दे मैं तुझे छोड़ने मारो नहीं भगवान को मौका मिल गया भगवान कथम वृक्ष पर चढ़ा और भगवान यमुना जी में कूद गए अब तो भगवान के सकाओं में हहाकार मच गया अरे श्री धामा को सब कोसने लगे थे तेरे कारण जो है हमारा कन्हैया देख यमुना जी में कूद गया ये बात जंगल की आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई सब ब्रजबास मैया तो यमुना जी में कूदने जा रही थी अरे पकड़ लिया सका उन्हें गोपियों ने पकड़ लिया कालिया नाग साहब सो रहे विश्राम कर रहे नाग पत्नियों ने कहा कि हे बालक तो बहुत सुंदर है चला जी अगर हमारे स्वामी जग गए तो तेरी लीला समाप्त तो हो जाएगी भगवान कहा जग अरे मैं उसको जगाने यहां से भगाने के लिए आया हूँ सोते नाग की पूंछ पर भगवान कृष्ण ने रख कर लात मार दी कालिया नाग गुस्से में जाग गया और कालिया नाग ने अपना भयंकर विष भगवान श्री कृष्ण पर फेंका तब से श्री कृष्ण जो है काले हो गए पहले शाम थे रब क्या हो गए काले हो गए कालिया नाग ने अपनी शक्ति से भगवान को लपेट लिया भगवान तो सर्वशक्तिमान है भगवान ने तो अपने आप को मुक्त कर दिया और भगवान उसके फनों पर कूद के चढ़ गए कालिया एक फन से भगवान को डसे तो भगवान दूसरे फन पर चले जाए इस तरह भगवान कृष्ण ने कालिया के 101 फन पर थाता थैया करके नाचने लगे और कैलाश थे महादेव ये लीला को देख रहे थे तो शंकर जी भी थोड़े झूलने लगे उस समय शंकर जी कैलाश पर नित्य करने लग गए भगवान ने नाच नाच कर कालियानाग के नाग के फन को लहू लोहान कर दिया कालिया नाग की पत्नी ने कहा हमने प्रभु आपको पहचान लिया आप हमारे नारणे हमारे स्वामी को मुक्त कर दीजिए पर भगवान ने किया। भगवान नाचने में मस्त है उस समय तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा हे जगतनाथ प्रभु हे सर्व व्यापत हे अंतरियावीर हे भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हमारी ये कामना है कि हम आपके चरणों की रज जाती है भगवान ने कहा बड़ी बुद्धि वाली है अब रज कब मिलेगी कालिया नाग के फल से उतरना पड़ेगा यमुना जैसे बाहर जाना पड़ेगा बाल धूल पर पग लगना पड़ेगा तभी रज मिलेगी भगवान ने कहा अपने स्वामी को मुक्त कराने के लिए इसने ऐसा वरदान मांगा इन्होंने फिर भी भगवान ने जब का ठुमका मार दिया देख कालियानाग नीचे गिर गया तो भगवान नाग पत्नियों के पास खड़े हो गए उस वक्त हुआ ये कि कालियानाग की पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही इतने में कालिया नाग पुस्कार मार कर उठा भगवान कृष्ण ने कालियानाग के पत्नियों को कहा कि और सिफारिश करो इनकी अकड़ी तो अभी भी नहीं गई है कालियानाग पुस्कारी मारकर बोलता आपने हमें क्यों मारा लो भगवान बोले उल्टा चोर कोटवाल को डाटे क्यों मारा अरे तेरे कारण जो है कितने जो है ब्रज में जो है वो पक्षी मर गए अरे पशु मर गए अरे ग्वाले मर गए और तूने तूने कहा कि मैंने में, क्या किया कालिया नागने का ये बताओ कि हमने किसी को घर घर जा कर ये बताइए किसी को काटाओ हम मेरा जल पीकर जिसमें यमुना जी के अंदर उस जल को पीकर लोग मर गए तो उसमें मेरा क्या दोष है भगवान ने कहा कालिया नाग कुछ ज्यादा ही तू बोल जाएगा मैंने आपको क्या बोला कि भगवान से झगड़ने वाले तीन लोग हुए काली बाली और बली ये अंतिम प्रसंग कालिया का जैसे बाली ने क्या कहा था कि प्रभु गलती ए अपना क्या बोलते हैं कि कालिया नाग ने नहीं वो तो सुग्रीव ने कहा था तो कालिया नाग जो है उसने कहा प्रभु मुझे ये बताओ कि मुझे पैदा किसने किया भगवान ने कहा हमने पैदा किया फिर कालिया नाग ने कहा यह बताओ कि मेरे अंदर विष किसने दिया भगवान ने कहा हमने दिया फिर कालिया नाग ने कहा यह बताओ कि मुझे इतना कुरु किसने बनाया गुस्से वाला भगवान ने कहा हमने बनाया तो कालिया नाग ने कहा हो गई बात की तन मन धन सुख संपति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको हर पढ़े ख्याला गे बेड़ा ओम जय जगदीश हरे <coughs> प्रभु सब कुछ तो किया कराया आपका ही है। जहर की जगह अमृत दे देते थे तो हम भी घर में पल रहे होते तो भगवान ने कहा कालियानाग तुझे रहने के लिए मैंने रमण द्वीप मुझो दिया है रमन अमेरिका में आज भी मैं कालिया नाग मौजूद है रमण में तो कालिया नाग को भगवान ने कहा मैंने तुम्हें रहने के लिए रमण द्वीप भी तो दिया है। तो हुआ ये कि कालिया नाग ने का प्रभु रहते तो थे पर आपके जो वाहन है न वाहन गरुड़ जी इनके भाई से मैं यमुना जी में आ गया महाभारत में प्रसंग आता है कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी विनीता और कद्रू इन दोनों ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी तो कश्यप ऋषि ने दोनों का आशीर्वाद दिया कद्रु ने एक हजार अंडे दिए और विनीता ने कितने दो अंडे दिए हुआ ये के समय आने पर माता कद्रू के एक हजार अंडे फूट गए और उससे हजारों सांप निकले तक्षत नाग कालिया नाग वासुकी नाग शेष नाग विनीता जो थी माता विनीता उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा अंडा क्यों नहीं फूटा मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए तो उस समय माता विनीता ने जबरदस्ती एक अंडे को फोड़ दिया उस अंडे से एक अधूरा बच्चा पैदा हुआ और आकाश मार्ग में उड़ता वैसे आ गया बच्चे ने कहा मां मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए अधूरा पैदा कर दिया क्योंकि आधा तो बच्चा तैयार था नीचे कुछ छींच लटक रहे थे उसके अनकंप्लीट बच्चा था उसने कहा मां मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अपनी सोत की दासी बनना पड़ेगा और दूसरा कि इस दूसरे अंडे को मत फोड़ देना इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा ना वो तुम्हें दासीपन से मुक्त करवाएगा ऐसा क्या करो बच्चा उड़ता हुआ सुमेरु पर्वत पर चला गया और यही अरुण हुआ सूर्यदेव का सार अब मारा जुआ यह एक दिन दिनता और कद्रु दोनों उड़ते हुए गए। इनके अंदर कला थी या आकाश में उड़ सकते थे तो इन्होंने घोला देगा उच्च शर्वा तो उस समय विनीता ने कहा और कदरू ने कहा कदरू ने कहा कि यह घोड़ा पूरा तो सफेद है पर इसकी पूछ काली है विनीता ने कहा नहीं नहीं ये घोड़ा पूरा ही सफेद है तो बोले ठीक है कल हम इस घोड़े को आकर करीब से देखेंगे तो जिसकी बात पक्की निकली वो जीत जाएगा और जिसकी बात पक्की नहीं निकली वो हार जाएगा और जीतने वाले की क्या बन जाएगा दासी बन जाएगा कद्रू ने अपने बच्चों से कहा जो बारीक शर्ब थे उनसे कहा तुम उस पूछ की उस घोड़े की पूछ बन जाना काली काली ताकि जब हम इसको करीब से देखेंगे तो देखिए भाई काली पूछ है तो यह होगा कि वो शर्त हार जाएगी विनीता जो है वो शर्त हार जाएगी तो कद्रु ने कहा कि वो मेरी उसको सो मतलब मेरी सेवा करने वाली बनना पड़ेगा बोले ठीक है तो सर्पों ने ना सर्पों ने मना कर दिया क्षमा चाहते सर्पों ने कहा मां हम तो ऐसा नहीं करेंगे तो उस वक्त जो ना माता कद्रू ने अपने बच्चों को श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूं तुम्हें कलयुग का जब अर्म होगा तो राजा जन्मे के यज्ञ में सर्व यज्ञ में तुम्हें जलना पड़ेगा अब आप हिसाब लगाएं कि जो जन्मे महाराज का सर्व यज्ञ था वो तो तक्ष से बदला लेने के लिए जो उन्होंने यज्ञ किया था और हकीकत में श्राप ये सतयुग में ही लग गया था कद्रों के द्वारा इस तरह से जो है वो बच्चे डर गए घोड़े की पूज बन गए अब दूसरे दिन जब ये लोग गए घोड़े को देखने हैं तो इन्होंने क्या देखा कि पूरा घोड़ा तो सफेद है पर पूंछ उसकी काली है जबकि छल किया है सर्प है तो विनीता हार गई और विनीता को कत्रु अपनी शोध की दासी बनना पड़ा समय आने पर दूसरा अंडा फूटा और उस अंडे से श्री गरुड़ी महाराज की जय गरुड़ जी प्रकट हो गए अब जब गरुड़ जी प्रकट हुए आकाश में उड़ने लगे तो सब देवता परेशान हो गए सबको ऐसा लगा कि अग्नि का पुत्र तो नहीं आ गया अग्नि की तरह ये तो है देव तो नहीं है ये तो पता लगा ये तो कश्यप जी के बेटा है विनीता कुमार गरुड़ गरुड़ को ये सर्व बहुत तंग करते थे कभी बोलते थे फलाने द्वीप में लेकर जाओ लेकर जाओ तो गरुड़ी क्या करते थे इनकी माता को बिठाकर इनको घुमाते ही रहते थे एक दिन गरुड़ जी ने इन सापो को कहा कि आप लोग मेरी माता को कब मुक्त करोगे तो इन सबने कहा कि भई हमारे हम मुक्त कर देंगे आपकी माता को दासीपन से अगर तुम तो हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दोगे गरुड़ जी ने कहा ठीक है अब स्वर्ग बहुत ऊपर था तो गरुड़ जी को ऊपर जाने के लिए बहुत मांस खाने की आवश्यकता थी मांसारी पक्षी है एक दिन मांस कहीं लेकर जा रहे होंगे खाने के लिए वो इनके हाथ से छूट गया यमुना जी में गिर गया और यमुना जी में कौन थे सौभरी ऋषि उनके भजन में बाध आ गई उस समय सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि अगर अब तुम यमुना जी में आए तो तुम्हें मृत्यु हो जाएगी तो गरुड़ जी इस भय से यमुना जी में आते नहीं थे आगे चलकर जो है वो अमृत लेकर आ गए थे गरुड़ जी इंद्र ने कह दिया था कि इनको सर्पों को अमृत दिलाने का नतीजा जानते हो बोले मैं अपना वचन पूर्ण करूँगा आप अलश को लेकर चला जाना तो जैसे ही गरुड़ जी अमृत लेकर आए स्वर्ग से घासों पर अमृत रखा और इन सर्प को कहा कि हाँ भाई मेरी माँ मुक्त हो गई अब बोले हो गई तो उस समय बस अपनी माता जी के पास चले गए जैसे सर्व अमृत पीने आ रहे थे उस समय देवराज इंद्र आए देवराज इंद्र ने कलश को उठा के लेकर चले गए अब सब तो भी सांप तो बेचारे हक्के पक्के रह गए तो सांप ने सोचा जब इसमें अमृत कलश रखा है तो इस घास पर अमृत लगा होगा तो सांपों ने क्या किया कि उसको चाटना चा तो उस समय अमृत तो नहीं मिला पर वो घास से जो न सांपों की जबान कट के दो हो गई तो उसका वर्धन गरुड़ पुराण के अपना महाभारत के अंदर है कि सांपों की जबान दो क्यों है यहां बताया गया है तब से गरुड़ी महाराज जी इन सर्पों के दुश्मन बन गए जी के जब इच्छा होती थी रावण द्वीप में आते थे किसी ना किसी सांप को खा जाते थे अब भाई एक दिन तो ये हुआ सांपों ने आपस में मिलकर सलाह की वो सलाह ये की गर्व जी जब आते एक ना एक को खा जाते हैं, तो उस समय सर्पों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा अब इनसे समझौता करना चाहिए तो समझौता यह किया कि देखो गरुड़ जी अब तुम हर रोज आकर किसी सरपो को खा लेते हो तो ऐसा मत करना तुम तो महीने में एक दिन आना हम खुद आपका एक साफ आहार बन जाएंगे अब एक दिन बारी आ गई कालिया नाग की जब कालिया नाग की जो है बारी आई तो पहले कालिया नाग तो गरुड़ जी से झगड़े लड़े जब देखा भाई ये तो बड़े शक्तिमान है नहीं लड़ सकते हैं। तो कालिया नाग भागा कहा वृंदावन अब आप हिसाब लगाएं कि रमन अमेरिका से कालिया नाग कहाँ आया वृंदावन आया क्योंकि उसे पता था कि यमुना जी के अंदर ये नहीं आ सकते तो गरुड़ जी कहते है कि प्रभु मैं तो आपके वाहन गरुड़ अपना कालियाना कहता है कि मैं आपके वाहन गरुड़ जी के भय से आ लेता हूँ तो अब भगवान ने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने जो नित्य कर कर कर तेरे एक एक फनों पर मोर लगा दी शंख चक्र कथा पद्म की अब तुम रजिस्टर हो गए हो अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे तो भगवान गरुड़ जी के फन पर चढ़ गए अपना कालियाना के फन पर भगवान चढ़ गए और बंसी बजाते भगवान क्या हुए बाहर आ गए जब भगवान की बंसी धुन सुनी तो सब मोहित हो गई यशुदा मैया मोहित हो गई यशुदा मैया के सारे मेरा कन्हैया आ गया बोले कन्हैया छलांग मार ले काट ले बोले मैया चिंता मत कर ये हमारे मित्र बन गए इस तरह से भगवान ने कालियानाथ को यमुना जी से भगा दिया